फल के संबंध आत्मा का नहीं होगा इसके तो लिए कहा जो क्रिया का फल है वह क्रिया आश्रय जिसमें हो उसी में होता है अन्य आश्रय क्रिया से अन्य में फल नहीं होता इसके लिए उदाहरण दे रहे जिसमें क्रिया आश्रय फल है उसी को कर्ता भोक्ता मान लेना चाहिए उसमें सारे संस्कार प्रवृत्त होता है और जो क्रिया आश्रय नहीं बन सकता उसमें कर, कर्तृत्व तो भोक्तृत्व आदि भी नहीं रहता है और संस्कार्य भी नहीं होता तो जिसमें क्रियाश्रयत्व तो नहीं ऐसा जो साक्षी भाव है साक्षी भाव शुद्ध रूप में आत्मा का जो स्वरूप है उसमें कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि संबंध नहीं रहे इसके लिए श्वेदाश्वर उपनिषद का प्रमाण दिया था उसकी टीका चल रही। एको देव सर्वभूदेश गोढ़व्यापी सर्वभधांतरात्मा कर्माध्यक्षतादिवासा केवलो सगुण तो वो अनेक रूप में दिखता हुआ भी एक, एक देवू है, द्योतनवान है सभी में व्यापक रूप से रहते सभी के अंदर है सर्वूतु गूठ ये चित प्रतिबिंब रूप से जो अंतकरण प्रतिबिंबित चैतन्य रूप से वो सर्वभूत रहता है इसके स्वरूप ऐसा माना जाता है स्वरूप साक्षी हो इसलिए गुप्त रूप से कहा अंतकरण वृत्ति के साथ तादात्म्य करके प्रवृत्ति होने के कारण उसका स्पष्ट रूप का ज्ञान नहीं होता है इसलिए गुप्त है वो रहा चैतन्य मान के गए और तरात्मा सर्व सर्व्यापी सर्वभूतारा सर्वत्र व्यापकशील भी है और सभी के अंतरात्मा भी साक्षी चेता इत्यादि का इसकी टीका में देखिए नभोवत ताडस्थ्यम बारयती सर्वूतात्मा नभस जो आकाश है आकाश भी सर्व्या होता है जैसे सर्वव्यापित्व तो का उदाहरण में हम आकाश को लेते हैं तो आकाश सर्वव्यापी होता ही तो तब आगाश होगा बोलते हैं नभोग्यम पारे थी वो नभ के समान तटस्थ नहीं है ताटस्थ्य बने यहां स्वरूप लक्षण जिसमें नहीं है उसको ताटस्थ कहा गया पहले हम स्वरूप लक्षण तटस्थ लक्षण का विचार किया था स्वरूप लक्षण क्या है हाँ तटस्थ तटस्थ लक्षण होता है और जो स्वरूप नहीं होगा तो वो सर्वव्यापी यद्य आकाश में है तो भी वो स्वरूप नहीं है वो तटस्थ है तटस्थ लक्षण क्या है आदाचित कत्व शी व्यावर्तक इतर निरूप्य निरूपण के द्वारा जो होगा इसमें कदाचित होता हुआ तत्काल में प्रदी होता है लेकिन वास्तविक नहीं होगा ये है तटस्थल हाँ ये सबको याद रखना चाहिए धीरे धीरे जिनको याद है पहले वो ठीक है जिनको याद नहीं है वो याद कर लेना चाहिए ताटक्षम ये ही ताटत्य है नहीं तो ऐसे स्थान में जब शब्द आते हैं तो उसका अर्थ समझ में नहीं आता है कि वो किसके लिए बोल रहा है तो शब्द समझने से समझ में आएगी तरात्मा का इसीलिए उसको स्वरूप लक्षण को भी जोड़ दिया सर्व व्यापक होता हुआ भी और सर्वभूतात्मा भी है सभी भूत के अंतरात्मा से भी स्थित रहता है इसीलिए वो सर्व व्यापक है इस प्रकार की सर्व व्यापक ठीक है सर्वेश भूतेश् अंधस्थित तत्त क्रियाकर्तृत्व शंक उत्तम तब एक शंका होती है यदि वो सभी भूतों के अंदर रहता है आत्मा तब तो सर्वभूत अंत स्थिर सभी भूत के अंदर में रहता है रहने से तत्त्व क्रिया क्रियाकर्तृत्व उन उन उस उस भूतों में जो क्रिया होती है तत्त्व प्राणी में जो क्रिया होती है उसका कर्तृत्व उसमें आ जाए कर्तृत्व उसमें चंका हो जाए अभी मनुष्य कुछ करता है तो मनुष्य में कर्तृत्व किसका होगा उस आत्मा का हो जाए और अन्य जीव जो करता है उसी का भी तो कर्तृत्व जो हो जाएगा तो तत्त कर्तृत्व उसमें आ जाएगा जो जो रहे अंदर रहेगा वही तो करता होता है ऐसी शंकार से करते हैं तो वो करता नहीं है न कर्तृत्व न कर्माणी लोग प्रभु वो कर्ता और कर्म ये कर्तृत्व और कर्मत्व तो ये इसको बनाता नहीं है वो अपने अज्ञान के कारण करता है इसलिए वो कर्तृत्व उसमें नहीं रहता है रहता तो है कर्तृत्व तो भाव नहीं रहता इसके लिए कहा कर्माध्यक्ष कर्मों को जानता है कर्मों को देखता है कर्मों को प्रकाशित करता है प्रवृत्त करता है सब कुछ होता है तो कलित है लेकिन कुछ करता धरता नहीं जैसे सूर्य के प्रकाश के अस्तित्व मात्र से जल में प्रवृत्ति हो जाती है जल उष्ण हो जाता है वो जल को उष्णता बनाने के लिए वो सूर्य कुछ करता नहीं है सूर्य प्रकाश भी कुछ नहीं करता सूर्य प्रकाश का अस्तित्व है जहां अस्तित्व है वहां गर्म हो जाए केवल जल नहीं ये मकान दुकान आदि भी गर्म हो जाता वो सूर्य का अस्तित्व रहने से होता है सूर्य उसको गर्म करने के लिए कुछ करता नहीं तो अस्तित्व मात्र से कार्य हो जाएगा सी प्रकार चैतन्य साक्षी आत्मा का अस्तित्व रहे उससे ही कार्य सम्पन्न हो जाता है कार्य के लिए और कहीं करने की आवश्यकता नहीं होती जो पेड़ पौधों में कार्य होता है पेड़ पौधे जो है सूर्य के प्रकाश के माध्यम से वो कार्य करते है और वो उसके लिए सूर्य कुछ करता नहीं है उसी में सूर्य का अस्तित्व रहने से ही उसमें क्रिया हो जाती है उसके द्वारा वो अपने भोजन तैयार करते अपने भी कुछ रहता है ऐसे हो जाता है इसलिए अस्तित्व से कार्य होता हुआ देखा गया कई जगह इसलिए कहा यह कर्म अध्यक्ष है कर्म को करने वाला तो प्रतिबिंबित चैतन्य वो अहम कर्ता रूप से करेगा ये तो कर्मों को केवल प्रकाशित करता है वास्तविक कुछ करता नहीं वो ऐसा प्रकाशित करने को ही करता माना जाता है जैसे हम कहते हैं सूर्य तपा रहा है ऐसी कैसे सूर्य तपा रहा है सूर्य तपाने की क्रिया कुछ नहीं कर रहे वो सूर्य है उतने से ताप हो रहा है, ताप को प्रकट करने के अलग से कर्तृत्व तो सूर्य में नहीं उसका अस्तित्व मात्र से तापन क्रिया हो रही है ऐसे यहां भी समझना चाहिए उसका अस्तित्व व्यापक रूप से है उससे कार्य सिद्ध हो जाता है ठीक है सर्वभूतेशु इत्यादि नाम भूदान पृथक उक्ते हैं सदीयत्व अब स्पर्शंका होती है आपने सर्वभूत कहा सर्वभूतात्मा सर्वभूत भूढ़ ये सब तो कहा तो इसका मतलब द्वैध हो गया सर्वभूत इत्यादि ना इत्यादि का मतलब सारे भूतों को ले लिया ना सर्वभूतेशु का अर्थ हो गया सर्वेशु भूतेशु सर्वशब्द जो है अनेक में प्रवृत्त होता है एक के लिए सर्वशब्द का प्रयोग नहीं होता सर्वभूतेशु इत्यादि के द्वारा भूदाना पृथक होते हैं भूतों का अलग से कहा गया भूतों का आत्म रूप से नहीं कहा अब आत्मा जिसमें स्थित है उस अधिकरण को भूत कहा और अधिकरण और आधेय दोनों अलग होता है अधिकरण अधिकर्तव्य का वेद होता है कोई आसन में बैठेगा तो आसन अलग हुआ करता है और बैठने वाला अलग हुआ करता है वो बैठने वाला ही आसन नहीं होता है आसन बैठने वाला नहीं होता आपने कहा सर्वबोध एक गूठा सब भी विभूलों में रहता तो अधिकरण हो गया ना तो अधिकरण होने पर अधिकरण अधिकर्तव्य का ऐके नहीं हो सकता ऐके मानते नहीं लोग में और ऐसे समझ में भी नहीं आता तो जब आत्मा हमारे अंदर रहती है ऐसा हम चिंतन करते हैं तो आत्मा का स्वरूप में जो भी होगा हम अपने अंदर उसको मान लेते हैं तो ये अधिकरण और अधिकर्तव्य तो होगा इसलिए द्वैद आ गया तो द्वेद आने पर सदी होगी दीदी ये ये द्वितीय के साथ हो गया तो आपका द्वितीय की हानि हो जाएगी तत्रा फिर उस कहते हैं ऐसा होता हुआ भी वो सर्व भूदा अधिवास सर्वता अधिवासेश अधिवासो तो अधिष्ठान ये जो है ना सभी भूतों का अधिष्ठान भी हुई है इसका मतलब यर्वाणी भूतानी आत्मेवा अभूत कि जिसमें सबको मान लिया और जो सब में रहता है ऐसा है भगवान भी सब में रहते हैं भगवान भी सब में रहते हैं तो परस्पर रहता है इस दृष्टि से वहां भेद नहीं होगा वेद को निराकरण करने के लिए इसका कहा सर्व भूधों में रहता है कहने के बाद सर्व भोधादिवासा यह भी कहा इससे स्पष्ट हो गया कि ये भूत इसी में भी रहते इसका मतलब वो अधिष्ठान है सब सब आत्मा में भी रहते हैं और आत्मा सबके अंदर भी रहते हैं न कल्पितम कल्पित अधिष्ठान अर्थांधरम क्योंकि जो कल्पित वस्तु होती है वो अधिष्ठान से पृथक नहीं मिलता जो वस्तु कल्पित है वो वस्तु का अस्तित्व अधिष्ठान से अलग नहीं होता जैसे रज्जु में कल्पित सर्प का अस्तित्व अधिष्ठान से पृथक नहीं होता अधिष्ठान रूपी होता है जो कुछ होता है इसीलिए आत्मा में कल्पित यह है तो सर्वबोध आत्मा में रहता है सर्वबोधानुच आत्मजी सर्वूता है आत्मज न कर्माण मेवा अध्यक्षो अपितु अभी तो केवल कर्म, कर्म कर्मों का अध्यक्ष है इतना ही नहीं है फिर कर्म करने वालों का भी अध्यक्ष है कर्म करने वाला जो है कर्ता ये कहा था ना तेन ही अहम कर्ता अहम प्रत्ययूपेण प्रत्ययिना सर्वा क्रिया निवर्तं जो अहम प्रत्ययी है अहमकर्ता अहमकर्ता अहम अहम प्रत्ययी जो तत्व है जो अंधकरण के साथ आदात्मिक बैठे हुआ है अंधकरण तादात संबंधी अंधकरण अवच्छिन्न चैतन्य एक अंधकरण अवच्छिन्न चैतन्य है एक अंधकरण उपहिण चैतन्य दोनों का भेद बताया था पहले तो यह अंधकरण अवच्छिन्न चैतन्य जो है वो कर्ता भोगता है तो उसे को भी ये जानता है अंधकरण अवच्छिन्न चैतन्य को अंधकरण उभित चैतन्य जानेगा इसलिए उसी के बारे में कहते हैं कि केवल कर्मों को वो जानता है इतनी ही नहीं है वो कर्म बदाम अध्यक्ष है कर्म करने वालों का भी वो अध्यक्ष है इसलिए कहा साक्षी ये साक्षी का स्वरूप था ये साक्षी है जितने भी कर्म होता है वो कर्म के तिहारों में हो रहा है उसी को भी जानता है यानी अहंकार को भी साक्षी जानता है साक्षी का परम न्याव तो क्या है पूछने पर वो अहंकर्ता को जानता अहंकारता बाकी सबको जानता है और साक्षी अहंकारतृत्व को जानता है क्योंकि हम कहते हैं मेरे में अहंकार है ये मेरे में अहंकार है ऐसा अच्छा तो हम लोग कहते हैं मेरे में अहंकार है दूसरे में अहंकार है कहते हैं हाँ जो भी है लेकिन ये तो पहचान में आ रहा है दूसरा का अहंकार भी तो दिखाई पड़ रहा है तो दिखाई पड़ रहा है तो उससे क्या मतलब है कि ये अहंकारता वो स्वयं को नहीं जान सकता अहंकारता कोई को और विषय कर रहा जब मन सात्विक हो जाता है शांत हो जाता है तब वो कहता है मैं अहंकार को भी जान रहा हूं मेरे अंदर अहंकार आ गया तो इसलिए मैंने ऐसा किया वो ऐसा करके पहचान रहा जब अहंकार आता है उस समय नहीं पहचान रहा उस समय क्या है वो अहंकारतृत्व तो में फंसा हुआ है उस समय अहंकारतृत्व को मैं जान रहा हूं ऐसा भाव नहीं होता बाद में होता है इसका मतलब उस समय भी वो जान ही रहे थे क्योंकि जब अहंगार आ गया उस समय यदि नहीं जाना होता बाद में कैसे बोलता है कि मुझे अहंगार आ गया था कौन जाना कोई और जान लेते जैसे आप मैं सोया था ये करके जो बोल रहा है तो सोते समय यदि नहीं जानता है, तो कैसे बोलता इसलिए जान रहा है जानने पर भी उसको दबाया जाता है क्योंकि अहंगार में जब शक्ति आ जाती होता है और साक्षी में ऐसी शक्ति नहीं साक्षी सबको शक्ति देता है किन्तु अहंकार को दबाने की शक्ति साक्षी में नहीं है अहंकार से अलग होने अलग होकर के रहता है वो किसी को दबाता नहीं किसी को घुसलाता नहीं कुछ नहीं करता तो घुसलाना दबाना कुछ भी करना वो साक्षी का कर्तव्य नहीं होता कोई करता है वो तो करता है वो अहंकार करता है किसी को शासन करता है साक्षी नहीं करता और किसी को प्यार करता है द्वेश करता है कुछ भी करता है कोई भी चीज साक्षी का नहीं है इसीलिए वो अहंकार को दबाने का काम ही नहीं करेगी वो अहंकार आ गया तो काम करेगा वो जो उसको भोगना है वो तो थपड़ मिलना है थपड़ मिलेगा जो करना है करेगा वो करने के बाद में वो अपने आप खत्म हो जाएगा उसको साक्षी से कोई लेना देना नहीं होता साक्षी देखता है ओ ठीक है अहंगार आ गया वो ऐसे ऐसा हो गया जब लड़ना फिर उसके बाद में वो चला गया ये देख करके जानता है तब बाद में बोलता अरे ऐसा नहीं होना चाहिए पश्चात करना ये सब तो ये ये इसको जानता है इसीलिए यह साक्षी सबको जानने के कारण सारे बुद्धिवृत्तियों को जानते हैं यहाँ बुद्धिवृत्तियों को सामान्य रूप से साक्षी का विषय माना जाता है किंतु विशेष रूप से अहंगार को भी लेके कहा इतना ही सत्र चैतन्य स्वभाव्य हमेशा जानता रहता है इसका क्या मतलब है कि क्यों ऐसा जानता रहता न जानने के लिए तो कुछ उसको सहायक होगा कुछ जानने की कुछ प्रवृत्ति के लिए कुछ भी सहायक वहाँ रहेगा कोई भी उपकरण उपाधि कुछ रहे तब कहते हैं चेता वो साक्षी ऐसा मजबूर है जानने के लिए क्योंकि उसका स्वभाव ही चेतन है अब चेतन होता हुआ वो नहीं जानते हुए नहीं रह सकते नहीं जानते हुए रहना उसके वश में नहीं है इसीलिए वो जानता हुआ रहता है जैसा प्रकाश है वो प्रकाशित करते ही रह सकता है प्रकाश कभी प्रकाशित नहीं करे ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि प्रकाश का स्वभाव प्रकाशित करना है ऐसे में वो नहीं प्रकाशित करते हुए रहना असंभव होता है उसके वश में नहीं है वो इसी प्रकार साक्षी का ये वश में नहीं है जो कभी जाने कभी नहीं जाने नहीं जानना चाहे तो भी नहीं हो सकता है क्यों तो जानना ही पड़ेगा उसको जो चेदा है वो स्वरूप ही उसका चेतन है ना उस जानता है चैतन्य स्वभाव है चैतन्य स्वभाव होने के कारण वो निरंतर मजबूर होके जानता ही रहना पड़ेगा इसीलिए वो अच्छा को भी जानता है बुरा को भी जानता है ऐसा तो कोई भी भला आदमी है बुरा को नहीं जानना चाहता है किंतु साक्षी मजबूर है साक्षी को तो बुरा भी जानना पड़ता है अच्छा भी जानना पड़ता है किसी को कोई अच्छी घटना हो गई वो भी जानना पड़ता है कोई दुर्घटना हो गई वो भी जानना पड़ता है छोड़ नहीं सकते अब क्या करेगा वो तो चेतन है ना है सर्वत्र व्यापक है जो हो रहा है हो रहा है जैसे सूर्य के सामने अच्छा भी होता है बुरा भी होता है वो सब जानता ही रहता सबको प्रकाशित करता रहता अच्छा आदमी है बुरा आदमी है सब प्रकाशित करता है इसीलिए अच्छे बुरे का विवाद वो कर नहीं सकता वो सामान्य रूप से प्रकाशित करता ही रहता है इसलिए उस पर भरोसा कर सकता है जो सबको प्रकाशित कर रहा है भेदभाव के बिना तो प्रकाशन उसका स्वभाव हो गया इसलिए उसकी जानकारी ठीक रहेगी साक्षी का स्वरूप जो जान ज्ञान है वो नित्य है और सत्य है और भेद नहीं है, ऐसा है। केवलो दृश्य वर्गित फिर और विशेषण लगा दिया कि वो केवल है मैंने दृश्य वर्गित और उसका कोई दृश्य नहीं उसके संबंध में और, और कोई विषय नहीं है उस एक है निर्गुणो ज्ञानादि गुण और निर्गुण है उसके पास कोई गुण नहीं है ज्ञान आदि गुण भी नहीं है उसके पास चकारो दोष अभाव पहुंचे आप यहाँ चकार दिया और अन्य भी कोई दोष आप संभावना करे उन सबको लेने के लिए और उन सब का भाव उसमें रहता है किसी प्रकार का कोई दोष निर्गुणस् निर्गुणस्ट में न और भी कोई आप दोष जोड़ना चाहते हैं निर, निष्पाप है हाँ और निष्पुण्य है पक में रहेगा कुछ नहीं है उसके पास ब्रह्मात्मी गुण दोष अभाव मंत्रांदर और एक मंत्र का उदाहरण और देते हैं ब्रह्मात्मनी आप सोचेंगे भाषिकार एक ही मंत्र जानते हैं तो हम तो बहुत पढ़ लगे आगा। आगा और मंत्र याद है हाँ ये ही मंत्र बोल रहे सोचेंगे इसलिए उन्होंने सोचा चलो दो चार मंत्र और दे देते हैं तो एक और मंत्र दे दिया सपर्य का चुक्रम गाय मौणमसना विद्धम इत्यादि कहा इसी अर्थ में ये मंत्र है सर सर्वाणि यूदानी इत्यादो आत्मा परिता हा, समंदा अगाध सर्वगत सर्वाणि भूदानी इत्यादि से जो कथित आत्मा है वहां ईशावास्य का प्रकरण है उसी में जो दर्शाया गया आत्मा का स्वरूप है वो आत्मा परिता हा, समंदा सर्वगतः वो चारों तरफ व्याप्त है अगाध गया हुआ है लू का प्रयोग शुक्रम इत्यादि शब्द पुल्लिंग तेन नहीं आक्रम अकायम अवर्णम सब नवशय में लगा रखा है उसको सर्यगा के बल से उन सब को पुल्लिंग में कर देना चाहिए क्योंकि छंदस जो अनियम आदि वो लिंग आदि का नियम छंदस में नहीं होता है वेद में कोई किसी जगह कोई लिंग लगा देते हैं आ उसी को संदर्भ लेकर अर्थ लगाना चाहिए शुक्रम इत्यादि शब्द शुक्रम इत्यादि शब्द नमस्क लिख रहे हैं तो उसका अन्वय किसके साथ होगा ये शंका नहीं करनी चाहिए क्योंकि ये सब पुलिंगत्व ने भाष्य करने वहां कहा सी उपक्रमात् क्योंकि स ऐसा करके उपक्रम किया स पर्यगात इत्यादि कविर्मनीषी इत्यादि च पुिंगत्व संगे कवीर मनीषी परिभू स्वयं भू या था सामभ्य ऐसा वसंहार किया तो कबीर मनीषी इत्यादि को बसंहार करने के कारण उन सबको पुलिंगत्वे ना लेना चाहिए जो मंसर में भी आया हो तो शुक्र शब्द का क्या अर्थ है बोलते शुक्र माने दीप्तिमान प्रकाश स्वरूप को शुक्र शुक्र बोलते माने शुद्ध अकाया मन लिंग देह ही अकाय मैने लिंग शरीर नहीं है जो शरीरांतर में प्रवेश के लिए जाता है लिंग शरीर जिसको हम कहते हैं स्थल शरीर छूटने के बाद लिंग शरीर के रूप में आत्मा रहती है तथा विमान करके बाद में लिंग शरीर से अन, को लेते तो वो जो लिंग शरीर है वो इसमें वास्तविक में नहीं है, है। अव्रणो अक्षतो अस्नाविरा शिरा रहताभ्याम स्थल देगा असत्व मुक्त अव्रण कोई व्रण नहीं है कोई क्षत नहीं होता मतलब जैसा गिरने से कोई चोट वगैरह लगता है ये व्रत ये इसमें व्रण होगा क्षद होगा तो ये सब नहीं होता यह सब कहा होता है ये सब शरीर में होता है, स्कूल शरीर में असनावी रहो और नाड़ी, सिरा आदि शरीर में होते हैं ये भी उस आत्मा में नहीं है इसलिए सिरा आदि रहित आत्मा ऐसा कहने का अर्थ क्या हुआ स्थूल देह रही है ये हो शुद्धो राग शून्य शुद्धम अपाप कहा शुद्ध मन राग द्वेश उस आत्मा में नहीं है ये पवित्र है स्वयंभू पवित्र है स्वयं ही पवित्र है अपाप विद्ध हा धर्मा धर्म विधुरा पाप आदि नहीं है पाप के द्वारा विद्ध विद्ध मैंने वेधन किया हुआ पाप एक छेद के समान है ऐसा छेद नहीं हुआ जैसे शरीर में कोई छेद हो जाता है ऐसा छेद इसका नहीं है पापे न, न विद्धम अपाप विद्धम पाप विध बना के उसमें नए समाप्त पाप के द्वारा विद्ध नहीं है धर्माधर्म विधु रहा इसका अर्थ हो तो क्या है पाप शब्द से हम पुण्य भी लेना चाहिए चाहिएकार कहते हैं वहां कि पाप यहाँ पुण्य है पुण्य भी लेना पाप भी लेना दोनों लेना, लेना। धर्म अधर्म दोनों लेना धर्मा धर्म अधर्म के द्वारा वो विध नहीं है वेधन किया हुआ नहीं है ये जो कर्ता भोक्ता वो अवच्छिन्न चैजन्य होता है अवच्छिन्न दैजन धर्म के द्वारा विद्ध होता है वो धर्मा धर्म के अधीन हो करके विवश धर्मा धर्म का कर्म का भोग फल प्राप्त करता है इसलिए वो विद्या है उसके द्वारा वेधन किया होगा मंत्रो तात्पर्य माहा इन दोनों मंत्र का तात्पर्य एक वाक्य में कह देते ये दो मंत्रो ये दो मंत्रो अनाधेय अतिशयदाम सिद्धताम च्रह्म को दर्श है यदि तात्पर्य तथा भी मोक्ष से किम आया था मोक्ष में क्या आया ये तो आप ब्रह्म के बारे में चर्चा हो गई मोक्ष और ब्रह्म का क्या संबंध है तब बोलते हैं ब्रह्म भावच मोक्ष ब्रह्म भाव को ही मोक्ष कहते हैं वेदांत का मोक्ष तो ब्रह्म भाव है बाकी कोई मोक्ष मोक्ष नहीं यह हम ब्रह्म भाव मोक्ष आत्मा च मुक्ति ये बात में कहेंगे ये सब भाष्यकार का महावाक्य है बीच बीच में ऐसे कह देते हैं ये सब हमको सूत्र वाक्य जैसा भाष्य का अभिप्राय में मिलता है इसी को रखकर के भाष्य का अर्थ करना पड़ेगा ब्रह्म भावंत मोक्षा और इसके नीचे कोई भोषा नहीं और आगे एक जगह कहते हैं है आत्माचमुक्ति ये भी इसी में आएगा ब्रह्मसूत्र तो में आए फिर एक जगह और कहते हैं मोक्ष मेघम अर्जयित्व सर्वस्थ आविद्यात्मकत्व मोक्ष एक मोक्ष को छोड़ करके बाकी जो कुछ आप कल्पना करो सब आविद्या का है आविद्या के द्वारा मोक्ष एक हम बचाना चाहते हैं हम पूरे इसी को विचार उसी के लिए करते मोक्ष एक को छोड़ के बाकी किसी पर हमारा कोई तात्पर्य नहीं है सबसे सब, से अग, सब है। है। का है इसलिए कोई भेद नहीं रहेगा ऐसा कहा इस प्रकार अलग अलग जगह अलग अलग रहते हैं तो उसी का तात्पर्य कहा है कि ब्रह्म भाव से मोक्ष मुक्ति ब्रह्मण तत्र ऐक्य तस्वोषादि अभाव न तस् संस्कार्यू उपस यही तात्पर्य हुआ मुक्ति और ब्रह्म में ऐक्य होने से जो आप जिसको ब्रह्म कह रहे हैं वही मुक्ति है और जो हमारी मुक्ति है वो ब्रह्म भाव को छोड़ के और नहीं इसलिए ब्रह्म और मुक्ति में ऐक्य होने से तत्र दोषादि अभाव अब ब्रह्म में कोई दोष की कल्पना कोई नहीं करते ब्रह्म में कोई दोष है करके अभी तक कोई बात ने माना नहीं इसलिए ब्रह्म में दोषा भाव स्वीकार किया है ऐसे स्थिति में ब्रह्म भाव मुक्ति में भी कोई दोष नहीं होगा कोई दोष नहीं होगा तो वो अनाधेय अतिशय रूप में रहेगा इसमें कोई अधिशय है नहीं और गुणों का आधान भी नहीं करना दोष का निवारण भी नहीं करना इसका मतलब कोई संस्कार की आवश्यकता नहीं मुक्ति मुक्ति में संस्कार की आवश्यकता नहीं है मुक्ति के पहले जो होगा होगा तो मुक्ति में मत नहीं मानना चाहिए क्या उत्पत्ति दृष्टान्त आपको अभिशक्ता कहा अभिशब्द न संस्कार्योपी मोक्ष संस्कार्यो अपी में अभिशब्द तो जोड़ा तो ये संस्कार्य भी मोक्ष नहीं है भी कहने का मतलब क्या होता है पहले कुछ कह के आया उसको साथ इसको जोड़ना है कि तो थोड़ा दूर में हो गया ना उत्पाद्य विचार किया विकार्य और आप्य तीनों का विचार हो गया संस्कार्य का विचार समाप्त तो हो गया इसलिए अभी लगा दिया तो उसमें भी मोक्ष नहीं आएगा संस्कार्य का विषय भी मोक्ष नहीं होगा ठीक है मुक्तुत्पत्ति चतुष्टयम क्रिया अनुप्रवेश द्वारा माँ भूत तु तो क्रियया अनुप्रवेश तदर्थ नहीं पंचम तो कि भविष्यदी नियमाभाव हाँ ठीक है कोई बोलेगा ठीक है आपके पास जो चार विकल्प था आपने चार विकल्प रखा उत्पत्ति चतुष्ट मुक्ति उत्पत्ति आदि चतुष्ट के द्वारा क्रिया अनुप्रवेश का विषय नहीं भी हो कोई बात नहीं अब चार ही गिनाया है अब पांचवा वो हो सकता है और कोई जो मुक्ति उसमें विषय बने तो पंचम तो किंचित भविष्य कल्पना करेंगे कि पांचवा कोई और है चार को छोड़ के भी कर्म को मुक्ति में लगाने के लिए और कोई हो तो बोलते हैं कोई नियम तो है नहीं आज ये आपने आप कह रहे कि पांचवा नहीं होना करके कोई नियम है क्या आपने चार गिनाया हम चार को मान के छुप बैठना चाहिए ऐसा कोई नियम तो है पांचवें की कल्पना करेंगे उसमें क्या है पांचवें कल्पना के द्वारा उसमें प्रवेश हो जाएगा आ, तो बोला ना क्या ये तो देखो बाघ अंत में चाहिए यही भाषिकार की तर्क की मतलब विशेषता है वो कहेंगे तो वो सारे कुछ सोच के फिर अंत में ऐसा निर्णय रहेगा आपको नहीं इधर गिलने देर गिलने दे जो निश्चय किया निश्चय है अब वो ठीक पकड़ में आ गया तो आपको काम आएगा नहीं पकड़ में आ गया तो कोई काम नहीं आएगा अब वो ऐसा सोच सकता है बाद में क्योंकि बैठे हुए हैं बुद्धिमान है वो तो बोलेगा चार क्यों हम मानेंगे, हम तो पांच क्यों मानेंगे उसमें क्या है चार से ही होना ऐसा कोई तो जरूरी तो है ही आपने चार बोल दिया अब मान लिया ऐसा नहीं होता है कई जो वादी बैठते हैं वो थोड़ी मानता है तो वादी प्रतिवादी में हमेशा वो आगे सोचता है ये जो वादी करता है उसका प्रतिवाद क्या होगा वो सोचेगा और प्रतिवादी जो कहता है वादी भी वो सोचता है कि इससे आगे क्या होगा ऐसे तो खंडन मंडन चलता है इसलिए आपने चार की व्याख्या की ठीक है अब चार से अलग एक पांचवियों की कल्पना हम करेंगे या और कोई कर सकता है आगे जाके बुद्धिमान और बुद्धिमान हो सकता है ऐसा तो है नहीं आप सर्व लोगों में बुद्धिमान है आपसे बढ़कर कोई बुद्धिमान है ही नहीं ऐसा तो नहीं है आप तो बुद्धिमान है ठीक है लेकिन और भी बुद्धिमान आके और कल्पना कर सकता है तो पांचवियों की कल्पना क्यों नहीं हो सकती तब उसको भी बांध के रख दिया उसको बोल के उसको भी खंडन कर दिया नहीं होगा। बात अदो अन्य मोक्षम प्रति क्रिया अनुप्रवेश द्वारा न सक्यम केवल चिंता दृष्टि ये है निर्णय इसमें कहना उनको कोई संशय नहीं है जो बोल रहा है उस पर बहुत खूब चिंतन किया है और सारे परंपरा के अनुसार लेके बोल रहे हैं और अनुभव भी उसमें है आप किसी भी प्रमाण से किसी भी तरह उनको भिला नहीं पाए इसीलिए ऐसे बात के बोल अब आप हिम्मत है तो करके दिखाओ बोलते अदो अन्य मोक्षम प्रति इससे अलग अब चार हमने बोला आप उससे संतुष्ट नहीं है पांच जो कल्पना करेंगे वो संभव ही नहीं इससे अन्य अलग क्रिया अनुप्रवेश द्वार क्रिया को अनुप्रवेश करने के लिए एक मार्ग कहा अनुप्रवेश करना मुक्ति में मुक्ति में क्रिया का अनुप्रवेश करने के लिए और कोई द्वार है ही नहीं न सक्यम हो नहीं सकता इसके द्वारा कैमचित किसी के द्वारा भी नहीं हो सकता आप कितने बड़े बुद्धिमान को लाओ ये पांचवा नहीं ला सकता चार सही काम करना पड़ेगा उत्पत्तियादी तदुष्टयम अदशब्दार्थ अतः का अर्थ है उत्पत्ति तदुष्टय से अन्य और पांचवा लाएंगे या छठवां लाएंगे कुछ भी नहीं होगा तस् अलोक वेद प्रसिद्धवादित्य क्यों नहीं ला सकता है क्योंकि वो लोग में भी प्रसिद्ध नहीं है वेद में भी प्रसिद्ध मतलब लौकिक और वैदिक दोनों दृष्टि से कर्म का फल रूप से ये चार से भिन्न को लाई ही नहीं सकते कितने भी बड़े बुद्धिमान क्यों नाम मोक्षे क्रिया या अनुप्रवेश तदर्थ प्रवृत्ति अनशक्य नितिया आशंका अब जो है वो कहना चाहता है देखो मोक्षे क्रियाया अनुप्रवेश आप हमारी क्रिया को मोक्ष में प्रवेश कराए आपने बोला मोक्ष में क्रिया का प्रवेश नहीं होगा तो मोक्ष में क्रिया का प्रवेश नहीं हुआ तो क्रिया बिचारी क्या हो जाएगी क्रिया तो व्यस्त हो जाएगी क्रिया का कोई मतलब नहीं कर्म का कोई मतलब नहीं क्रियाया अनुप्रवेश प्रवेश प्रवेश नहीं हुआ हमने कोशिश किया प्रवेश कराने के लिए आप बोलते प्रवेश नहीं होगा तो प्रवेश नहीं हुआ तो दादा अर्थ प्रवृत्ति अनर्थक्य विकास तब तो उसके लिए जो प्रवृत्ति होती है वो तो अनर्थ होगा अनर्थ हो जाएगा उसका कोई मतलब ही नहीं है। क्योंकि आशंका ऐसी आशंका होने पर उसके उत्तर में कहा ऐसा भी नहीं है ज्ञानार्थत्वा माँ एवं इच्छा देखो जितने भी क्रिया है वो ज्ञान के लिए हो जाए। हम तो मोक्ष में इसका प्रवेश नहीं कराना चाहते आत्मा में नहीं कराना चाहते हैं और ज्ञान के बाद में कराना नहीं चाहते ज्ञान और मोक्ष में बीच में भी नहीं कराना चाहते हैं किसी भी प्रकार आत्मा मोक्ष ज्ञान उत्तर में कोई क्रिया को प्रवेश नहीं कराना चाहते लेकिन ज्ञान के पहले आप कितने भी क्रिया बोले ज्ञानार्थक आदि मतलब ये सारी क्रिया कहां सार्थक हो जाएगी ज्ञानार्थक में हो जाएगी अब ये बात जो है उनको समझ में नहीं आती ज्ञानार्थक होता है ऐसा समझ में नहीं आता नहीं आने के कारण वो प्रश्न करता है तो ज्ञान के लिए सारी क्रियाएं चाहिए आने के लिए आगे एक तस्मा ज्ञान में मुक्त क्रियाया गंधमात्री अनुप्रवेश नगत इसीलिए कहा ज्ञान एक को छोड़कर अभी ज्ञान का विशेष विचार करना है और आगे करेंगे इसके लिए ये वाक्य ऐसा बांध के रख दिया तस्मा ज्ञान मुक्त ये इसी को बोलते युक्ति और तर्क से बंधा बांधा हुआ वाक्य है यानी आगे बोलने के लिए अपने आप क्या बोलना है जानता है अभी आगे बोलना है तो उसी को मन में रख के बोल रहा ज्ञान एक को छोड़ ज्ञान में क्रिया प्रवेश दिखाएंगे अभी तो वो कैसा है क्रिया प्रवेश कौन सी होगी क्या होगी ये भी अलग से विचार करना है वो तो लंबा विषय है इसीलिए उसको छोड़ के बाकी गंधमातर में भी अनुप्रवेश न हो बचे बाकी गंधमातर का प्रवेश भी नहीं हो सकता और ये ये जो भाव भाष्यकार कहते हैं ये कभी कभी छोड़ देते हैं लोग इस पर ध्यान नहीं देते कहां तक उन्होंने क्रिया का प्रवेश माना और कहां तक नहीं माना क्रिया को बिल्कुल नकारा है ऐसा करके आपत्ति लगाते वो ऐसा नहीं नकारा क्रिया को वहां जहाँ नहीं हो सकता वहां नकारा और जहाँ हो सकता है वहां के लिए कारा क्रिया अनुप्रवेश द्वारा, भा, द्वारा भाव तत्शब्दार्थ का तस्माद का अर्थ है कि क्रिया अनुप्रवेश के लिए कोई मार्ग नहीं प्राप्त होने के कारण उस आत्मा में क्रिया का प्रवेश संभव नहीं है उपास मौके साक्षात प्रवेशो न इधि वक्तुम गंध मात्र से ये गंध मात्र कहने का मतलब इतना जोर क्यों लगाया गंध भी कहा मात्र भी कहा गंध में वो होता है वो कोई चीज वहां से जो जहां थी ना उसी से उसको उड़ा के दूसरी जगह ले जाने पर भी उसका गंध वहां होता है उससे उसका पहचान हो जाता जैसा कोई फूल है या भीम है वो कुछ भी है, भी है वहां रखा हुआ बाद में लेकर वो उधर को स्मेल उसका रहता है वो ग्रंथ मात्र है वहां मतलब बहुत थोड़ा मात्र में है मानना तो उतना भी नहीं है ऐसा क्यों कहा क्योंकि ये जो बैठे हुए पूर्वक्षी है ना ये प्रतिपत्ति विधि के द्वारा उपासना के विधि के द्वारा इसमें क्रिया प्रवेश कराना चाहते हैं इसीलिए बोला रति मोक्षे साक्षात प्रवेश होना उपासना विधि का भी मोक्ष में साक्षात् प्रवेश नहीं हो सकता ये कहने के लिए गंधमात्र से स्थित गंध मात्र भी न प्रवेश नहीं होगा कहा ये तो पहले कहा निधम उपासना इत्यादि पहले बता दी कि जो उपासना करके उसको मानते हैं वो नहीं है बाह्य क्रिया या तरह अप्रवेश है कई मुक्ति का न्यायार्थ अभिशब्द अब ये जब उपासना क्रिया ही नहीं हो सकती है तो बाह्य क्रिया का प्रवेश वहां नहीं होता है इसके लिए क्या कहना क्या कहना को बोलते कई न्याय जब बाह्य क्रिया वो आंतरिक क्रिया ही प्रवेश नहीं कर सकती है तो बाहर की क्रिया कहां से प्रवेश करेगी ओ बिल्कुल नहीं प्रवेश करेगी कई मुस्ती का न्यायार्थ हो अभिशब्द अभिशब्द कहाँ आया गंध मात्र से अपी गंध मात्र का भी प्रवेश नहीं है इसका मतलब बिल्कुल नहीं हो सकता क्या करना उसके बारे में बाहर के क्रिया का कोई संबंध है नहीं अब बाहर की क्रिया कुछ और कम कहा अब जो है यहां तक देखिए पूरा साफ कर दिया कि मोक्ष में किसी प्रकार क्रिया संभव नहीं अब जो भी क्रिया लाएंगे वो मोक्ष में नहीं होगा। क्योंकि चार प्रकार की क्रिया हो सकती है, चार प्रकार फल वाली क्रिया है विकार उत्पत्ति आदि क्रिया इनमें से चारों प्रकार इसमें नहीं बैठता है और इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए किसी प्रकार मोक्ष और आत्मा में क्रिया का प्रवेश नहीं ऐसी स्थिति में अब ये जो ज्ञान है ज्ञान को मोक्ष का साक्षात साधन मानते के अब ये क्रिया है कि नहीं है ये विचार करना है, क्योंकि तो उपासना जो है आंतरिक मनोवृत्ति है उपासना जो भी प्रकार की उपासना ध्यान आदि मनोवृत्ति होती है वो मनोवृत्ति रूप क्रिया को भी आपने क्रिया मान के मनोवृत्ति को भी क्रिया मान के उसका भी निराकरण कर दिया क्योंकि वो बोला ना उपासनी का उपासना से नहीं होगा इसका मतलब आप जो है आंतरिक क्रिया को भी क्रिया मान रहे हैं ये पूर्व पक्षी सुनकर बैठा है क्योंकि बाहरी क्रिया आंतरिक क्रिया दोनों को निराकरण किया ना तो आंतरिक क्रिया है क्या ये उपासना उपासना आंतरिक क्रिया है उसका निराकरण हो गया ऐसे में ये जो ज्ञान है ये ज्ञान भी तो आंतरिक ही होता ज्ञान भी मन की वृत्ति है मनोवृत्ति मात्र अद्वैत ज्ञान अत्या मनोवृत्ति मात्र भाग्यकर्म बच्चे अद्वैत ज्ञान की मनोवृत्ति मात्र है तो मनोवृत्ति सामान्य है उपासना और अद्वैत ज्ञान में जब उपासना का निराकरण हो गया उसके द्वारा मनोवृत्ति में आने वाले वृत्ति रूप से जो मन के द्वारा ही ज्ञान होता है मन के बिना नहीं होता मनसाए वक्तव्य मे हनाना कि मृत्यु मृत्यु आप यही हनाने मन के द्वारा ही उसको जानना चाहिए पश्यते तो अग्रया बुद्ध्या सूक्ष्म गीता में कहा कहा बुद्ध्या बुद्ध्या ये भी कह बुद्ध्याग्राह्य मदींद्रियमिकुद्ध्याशु बुद्ध्याशुयाुक्त नृत्यात्मा नियम्य च शब्दादी विषयान त्यक्त रावदेश ये भी कहा तो ये सब जगह देखिए बुद्धिया विशुद्धया और बुद्धिया अभिजाती और पश्यदे तो अग्रया बुद्धिया फिर मनसा ए वापतव्यम दोनों जगह आया मनसा एवप्तव्य प्रजारण्य में भी आया इसमें भी आया कई जगह कई प्रकार से आया उसके बिना नहीं हो सकता ये भी कह रहा है इसका मतलब वो तो साधन तो है ही मनोवृत्ति रूप से चिंतन करना आवश्यक है उसके बिना नहीं होगा अब यहां दोनों में सामान्य आ गया। क्या सामान्य है अब इसी को देखे प्रश्न करना चाह रहे हैं अब ज्ञान के द्वारा आप मोक्ष होता है आत्मज्ञान होता है साक्षात्कार होता है वृक्ष होता है ये मानते हैं ज्ञान से कर्म से नहीं मानते कर्म का आपने हर जगह खंडन किया क्रिया से नहीं होगा और उपासना क्रिया से भी नहीं होगा कहा क्योंकि उपासना क्रिया भी मानसिक क्रिया होने के कारण वो भी क्रिया है क्रिया का अनुप्रवेश उसके द्वारा भी लव मात्र भी नहीं हो सकता इसलिए गंध मात्र से भी अनुप्रवेश अनुप्य ने कहा ऐसी स्थिति में अब शंका होती है कि ज्ञान भी तो मानसिक क्रिया है जैसे उपासना मानसिक क्रिया है उन सभी सामग्रियों के साथ ज्ञान भी मानसिक क्रिया अलवाइट्य हम सुन रहे हैं सुन शब्द जा रहे है मन में वृत्तियां हो रही है वृत्ति के द्वारा आयाम ने ये जान लिया वो जान लिया ये भाव भी होता है ऐसे होता चिंतन तो हो रहा है अब द्रष्टव्य श्रोतव्य मंदव्य कहा मनन करो फिर उसके बाद हो रो फिर उसके प्राप्त होता है तो ऐसे में हरेक दृष्टि से देखने पर किसी भी दृष्टि से देखे किसी से यही समझ में आता है कि ज्ञान भी एक मानसिक क्रिया है अब बाकी हमारी क्रिया से हो नहीं पाया आपकी क्रिया ही रखो ये बोलना चाहते है ये अच्छा सिद्धांत या पूर्व बक्षी पूर्व बक्षी क्या है न्याय बोलते है। हम तो उपासना और ज्ञान को अलग नहीं मानते हैं। प्रभागर उपासना और ज्ञान को अलग नहीं मानते आपने उसमें से उपासना को पकड़ के खंडन किया उपासना क्रिया नहीं हो सकती अभी तक रुझे विजार किया लेकिन आप जिसको मान रहे मतलब आपका मानना सही नहीं है फिर भी आप मान रहे हैं कि ज्ञान से मुक्ति होती है कौन मान रहे सिद्धांत मान मानता है तो उसको हम मान के बोल रहे हैं यदि आप उपासना को नहीं मानेंगे और ज्ञान को मानेंगे ज्ञान से मोक्ष मानेंगे तब भी आपको क्रिया को मानना ही पड़ेगा ये बोलना चाहिए क्योंकि दोनों में क्रिया तो सामान्य सिद्धांत तो यह नहीं कर सकता हम ज्ञान से भी नहीं मानते ऐसा नहीं कर सकता ज्ञान से नहीं मानेगा कहेंगे तो साधन नहीं, नहीं है फिर आपस ज्ञान के लिए ऐसा हो जाएगा तो ज्ञान से तो उत्तर होना है ज्ञान तो साधन है परम साधन है ज्ञान आदेव तो कई बल ज्ञान से ही कई बल होता है और किस दिन होता है तो ज्ञान को मारना पड़ेगा यदि मानेंगे तो ज्ञान के माध्यम से क्रिया का अनुप्रवेश हो जाएगा अभी तक आपने जो रेट लगाया क्रिया का अनुप्रवेश नहीं है नहीं है नहीं है गंध मातृत्यादि कहा यह सब गलत हो जाएगा ऐसा सिद्ध करना चाहता इसलिए भाष्यकार ने वहां एक पंक्ति जोड़ा है कि ज्ञान मेघम मुक्त ये ज्ञान एक को छोड़कर के ऐसा बोला तो इसका मतलब भाष्यकार के मन में भी ज्ञान एक क्रिया के रूप में है उसको रखा है उन्होंने अब नहीं तो वो क्या सोचेंगे इन्होंने इसके बारे में सोचा ही आप जो है तर्क करने के लिए सक्षम नहीं है जो तर्क करने के लिए बात करने जाते हैं ना उसको सब कुछ उपस्थित रहना चाहिए और पोपड़ी जिसका बंद है वो जाकर के तर्क करने बैठेगा तो कुछ नहीं होता है सब तो कुछ उपस्थित होना चाहिए इसे टप टप टप करके स्मरण में आना चाहिए पूर्व पक्ष कुछ बोलेंगे बढ़ावट उसका याद होना चाहिए याद ऐसा बैठ करके करने से आएगा नहीं याद रेट रेट करके करना पड़ेगा रेट करके करेंगे तैयार करेंगे तभी याद आएगा नहीं तो आएगा नहीं ये दूसरे के लिए नहीं है हमारे लिए भी चाहिए हमारे लिए किसके लिए चाहिए जब हम बैठेंगे कुछ करेंगे तो कोई वृत्ति आ जाएगी वो वृत्ति पूर्व पक्ष बन के आएगी ये ऐसा नहीं है ये तो बस ऐसा है ऐसा बोलते समय उत्तर देने के लिए सिद्धांत वृत्ति लाना पड़ेगा सिद्धांत वृत्ति लाने के लिए आपको पहले सारे याद करके रखना पड़ेगा इसीलिए ये पूरा हमारा शास्त्र जो है ना ये जो हमारे पूरे जीवन ही समझ लो ये सब रेट विद्या है इसका नाम है रेट विद्या रेट ही और कोई रास्ता नहीं किसी भी और रास्ते से हो ही नहीं सकता क्योंकि आप किताब लेके हमें चल नहीं सकते और किताब खोलना तो होता नहीं क्योंकि किताब खोलने के लिए चश्मा चाहिए फिर चश्मा के लिए लाइट भी चाहिए लाइट के लिए फिर क्या क्या चाहिए सब चाहिए अब उसमें जब समय आएगा उस समय ये सब कहां से होगा किताब नहीं होगी चश्मा नहीं होगी लाइट नहीं होगा तो क्या करेंगे आप कैसे चिंतन करेंगे इसीलिए रेट विद्या है रेट विद्या मतलब जब आपके सामर्थ्य है ज्यादा से ज्यादा रेट लो और कोई वाइट अभी जो जो हम लोग बोल रहे हैं ना ये सब उसी समय रटा हुआ बोल रहे हैं अभी रटने का उम्र चला गया इतना नहीं रट पा रहे थोड़ा बहुत एक दो कभी हो जाता है लेकिन जो पुराना किया हुआ है वही काम आ ये सब जब हम जिस समय पढ़े थे उस समय ये सब ही रटे तो रेट करके आया तो अभी ऐसा हो रहा है अभी कितने बार पढ़ा कितने बार पढ़ा है सब कुछ हो गया सब जा के ये उपस्थित है ऐसे आसानी से उपस्थित नहीं रहता है ये हम नाइन्टी में पढ़े नाइन्टी से दो में पहली बार हुआ फिर उसके बाद में तो उसके बाद दो हजार तीन से फिर 2002 तो से फिर एक बार दुआ पहले इसके बाद उसके बाद आए तो दो दो बार अध्ययन किया एक तो स्वामी जी से अध्ययन किया एक तो दूसरा आदा जी से अध्ययन किया ती का जी के साथ और मतलब लगभग आठ नौ साल केवल ब्रह्मसूत्र का अध्ययन किया दो बार लगातार एक के बाद दूसरा तो वो तब जाके कुछ तो आया है पंजीय आ जाए कहीं क्या आ गया ऐसा हो जाता है उसके बिना नहीं होता इसीलिए अब वो वो तो जो रटकर करके रखा है जो भी विचार करने के लिए आया है उपस्थित आने के लिए तो वृत्ति बनानी पड़ेगी ना वृत्ति बनाए बिना तो नहीं आएंगे आप आम बंद करके बैठेंगे वृत्ति को बंद करेंगे तो नहीं हो सकता चित्तवृत्ति निरोध करेंगे तो ये काम नहीं आएगा इसलिए वो तो रखना पड़ेगा रखने से काम आएगा अब ये प्रश्न उन्होंने किया तो उसको पहले ही जानते है बासीदा सोच के किस इसलिए सर्वव्यापक वृत्ति होनी चाहिए पूरे को ऊपर से ध्यान में रखकर के ही बात करनी चाहिए इसीलिए उन्होंने ज्ञान को लेके बोला तो ये सामान्य को लेके अभी पूर्वक्ष उपस्थित होगा ये भी एक प्रकार से तकड़ा पूर्वक्ष है तकड़ा पूर्वक्ष इसलिए है कि ये बिल्कुल ज्ञान में जो स्थिति है उसके ऊपर प्रश्न करेगा तो क्रिया को लेके प्रश्न करेगा अब हमें ज्ञान में क्रिया रखनी भी है और क्रिया का अनल प्रवेश मोक्ष में मानना भी है क्योंकि वो तो प्रतिज्ञा करके आए हैं मोक्ष में कोई क्रिया का प्रवेश नहीं है ये प्रतिज्ञा करके आए हैं, प्रतिज्ञा को छोड़ नहीं सकते और ज्ञान से मोक्ष होता है ये भी रखना है अब स्थिति ये है कि ज्ञान में क्रिया है अब वो ज्ञान में जो क्रिया अंश है उससे उसका मतलब उसका विघटन करें, उसको और थोड़ा सूक्ष्मदा समझाएंगे कि ज्ञान में जो क्रिया अंश है उसमें कितने का होगा कितने का नहीं होगा वो वास्तव में क्या चीज है यह समझाना चाह रहे हैं इसलिए यह विशेष है यह सिद्धांत भक्त ठीक है हमें देखिए मोक्षे ज्ञान प्रवेश तस् क्रिया तत्र इति संकते मोक्षे ज्ञान प्रवेशे मोक्ष में ज्ञान का प्रवेश होने पर तस्य क्रिया वो तो वो तो क्रिया ही है ज्ञान तो क्रिया है सभी मान मन अस्त्यव वो हमारे दृष्टि से वो तो ज्ञान में क्रिया का प्रवेश है ही अब ना नहीं कर सकते क्यों ज्ञान के द्वारा सीधा नहीं है ज्ञान के माध्यम से क्रिया का प्रवेश हो गया मोक्ष में ती संत है इसीलिए आत्मा में या मोक्ष में ज्ञान के माध्यम से क्रिया का प्रवेश हो जाएगा क्योंकि आप आत्मा को भी ज्ञान स्वरूप मानते मोक्ष को भी ज्ञान स्वरूप मानते सब कुछ किसी भी प्रकार से क्रिया का प्रवेश वहां होना ही चाहिए ऐसी शंका करते न्ञानम नाम मानसी क्रिया वो देखो ये ज्ञान तो मानसिक की क्रिया है नाम मैंने तो ये ये पक्ष लाने के लिए भाष्यकार ने पहले कहा तस्मा ज्ञानम एक क्रिया ये ज्ञानम कहा इसमें हो विचार करना है तब उसी के आधार पर पूर्व वृक्ष लाया कि ज्ञानम नाम मानसिक की क्रिया ज्ञान तो मानसिक क्रिया है ये इसका भी निराकरण करते है बोलते बोलते ना देखो ज्ञान मानसी की क्रिया है किन्तु वो पूरा नहीं है थोड़ा सा उसमें अंदर, है अब एक एक का। ये क्या अंदर दिखाएगी उसने विलक्षण याद कहा यह जो ज्ञान में जो मानसिक क्रिया है और उपासना आदि में जो क्रिया है उसमें विलक्षणदान ये ज्ञान में जो मानसिक क्रिया है वो क्रिया जैसा है विलक्षण मतलब भिन्न है ये उपासनिक क्रिया के समान ही ज्ञान में मानसिक क्रिया है ऐसा नहीं ज्ञान में मानसिक क्रिया और उपासना में मानसिक क्रिया में अंदर है वैलक्षणिया विलक्षण है वो विलक्षणता को लेके हम क्रिया को नहीं मानना चाहते अब क्या विलक्षण है अब वो छानबीन करें। देखो पहले सबसे पहले हम क्रिया की बात करते आए हैं कि क्रिया होती क्या चीज पहले इसको ठीक से समझना चाहिए ना क्रिया क्रिया बोल रहे कि कहीं कुछ पकड़ के क्रिया बोल रहे हैं ऐसा समझता है क्रिया होती क्या है वो कैसे काम करती है इसके बारे में कह रहे इसका यह भी देखो क्रिया का डेफिनेशन है क्रिया ही नाम सावरूप निरपेक्ष चोद्यते पुरुष चित्त व्यापार अधीनाश क्रिया तो आप जानते हैं जो भावार्थक कितने धादु होते हैं धातु से क्रिया होती है धातु संबंधी कोई भी चलन को क्रिया बोलते हैं कोई भी चलन किसी भी प्रकार के चलन आंतरिक बाहर किसी भी प्रकार के चलन को क्रिया बोलते हैं और कभी कभी क्रिया निवृत्ति को भी क्रिया ही बोलते हैं, जैसे तिष्ठ दी तिष्ठी मानी चलन क्रिया की निवृत्ति है सिर्फ तिष्ठ भी भी में एक क्रिया ही किंतु यह क्रिया में होता क्या है इसका यही डबलशन है क्रिया ही नाम क्रिया मतलब क्या है सा उसी को कहते है ये वस्तुस्वरूप निरपेक्ष चोद्य वस्तुस्वरूप की अपेक्षा नहीं करते हुए ही कहा जाता है चौद्य तो मैंने विधि के द्वारा विधान किया जाता है मान वस्तु तंत्र वो नहीं होती है वस्तु स्वरूप को जानने की आवश्यकता क्रिया में नहीं होती है। वस्तु को लेकर के ही क्रिया होनी चाहिए ऐसा भी कोई नियम नहीं होता तो वस्तु स्वरूप निरपेक्ष होता वस्तु है वस्तु स्वरूप जानने की आवश्यकता नहीं होती क्रिया की क्रिया तो कहीं भी किसी पे भी जोड़ेगा वो वस्तु स्वरूप जानो न जानो क्रिया तो होती नहीं वस्तु स्वरूप निरपेक्ष होती है ना अब वो ध्यान में क्रिया को भेद करना चाहते हैं तो वह में क्या दिखाना चाहते हैं बस स्वरूप को माने देखिए अब आत्मा में आप जो जो भी क्रिया मानेगे कर्ता तो आदि मानेंगे कर्ता माना आप ही आत्मा करोधी जैसा भी कहा ना आप मेन्द्रिय मनोयुक्तम भोग पे त्या मनी टीणा वो आत्मा का रोधी हो गया अब आत्मा को आपने कर्ता बनाया किसके द्वारा कर्म क्रिया करोधी क्रिया के द्वारा ऐसे में आप आत्मा का स्वरूप का ध्यान रखा कि नहीं रखा आत्मा का स्वरूप का ध्यान आवश्यक नहीं वो है वो विषय संबंधी है विषय से लेकर के हो जाता है और वो स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है वहां आत्मा का स्वरूप जानना चाहिए या जा सारा व्याकरण जानना चाहिए फिर सारे धर्मशास्त्र जानना चाहिए और सब वेदांत को जानना चाहिए उसके बाद में कोई क्रिया सम्पन्न होती ऐसा होता ही नहीं क्रिया तो अपने मन में आ गया हो गया ऐसे हो जाती है इसीलिए क्रिया को वस्तु स्वरूप की अपेक्षा नहीं रहती स्वाभाविक होता है अब एक भूख लग रही है प्यास लग रही है ये क्रिया भूख प्यास प्राणन की क्रिया है प्राण की क्रिया अब ये भूख प्यास क्या होती है जानकर के हो रहा है क्या भूख प्यास भूख प्यास का स्वरूप जानकर के भूख प्यास नहीं होती है अब ये भूख लग रही है लग रही है आप खाना खाते जाते हैं बस वही होता है और वो स्वरूप जानने की कोई आवश्यकता कहीं भी नहीं स्वर्ग कामो ये दहा स्वर्ग जानने की जो चाहता है वो यजन करो कहा याग वहाँ कहा गया और प्रत्येक से लिंग लकार के द्वारा शादी भावना भावना आ गया और उसको करने के लिए बोला ऐसे स्थिति में आप स्वर्ग क्या है कौन ये करने वाला है वो क्यों कर रहा है वो कैसे करेंगे ये सारे जानकर कैसे करेंगे तो जानेंगे बाद में लेकिन कौन कर रहा है स्वर्ग क्या चीज है सारा जानकर के नहीं होता स्वर्ग जानने की इच्छे हो गई तो स्वर्ग में बहुत सुख है मालूम हो गया इतने सामान्य ज्ञान से स्वर्ग जाने की इच्छा होगी वो हो कर्म करने लग जाएगा ऐसे होता है इसको बोलते हैं स्वाभाविक क्रिया ये धातु सामान्य का स्वभाव होता है कि तो वो क्रिया को संपन्न करेगी इसमें वास्तु स्वरूप को जानने की आवश्यकता नहीं पड़ती है वस्तु स्वरूप निरपेक्ष ही ये चौदन चौदन चोड़न मतलब चौदना लक्षण जो धर्म है वो हो जाता है पुरुष चित्त व्यापार अधीन और दूसरे ये क्रिया वो है जो पुरुष चित्त के व्यापार के अधीन होता पुरुष चित्त का भी जब जब चंचल होता पुरुष चित्त प्रवृतिशील होता है उस समय वहां क्रिया प्रवृत्त हो जाती है और पुरुष के अधीन होता पुरुष करना चाहे नहीं करना चाहे तो सब उसी प्रकार हो जाएगा तो पुरुष चित्त व्यापार व्यापाराधीना यह होती क्रिया यथा जैसे देखो एक उदाहरण वाय का देते हैं ये देवता ये हविगृहित्वीष्य वाक्य आया जो हवन करने के लिए बैठा हुआ है अध्वर्यू। अध्वर्यू नाम के यजुर्वेद का मुख्या है ओ, ओ, है उसको क्या करना चाहिए देवता ये जिस देवता को जिस देवता को उद्देश्य करके वी का ग्रहण किया हाथ में हवीर लिया या हवीर का संविभाजन करके रखा है। ता मनसाध्याय वो मन से उसका ध्यान करना चाहिए उस देवता का ध्यान करना चाहिए ये मनसाध्याय का मन वहां ध्यान करने के लिए क्रिया हो रही है गणचार मनसाध्याय कैसे वसट करी वसटकार करते हुए ये वसटकार होता करेगा वो वसटकार संबंधी मंत्र को पढ़ेगा वो मंत्र को पढ़ते समय उसको सुन करके करना पड़ता है ये सब है वसत्कार करते वसत्कार ये विशेष मंत्रों में लगता है उसी को पढ़ेगा वसत्कार संबंधी मंत्र को पढ़ेगा तब ये इस के लिए हम इसका ध्यान करें फिर डालें इसी प्रकार संध्या मनसा ध्यादी संध्या को मन से ध्यान करे ये संध्या को मन से ध्यान करना मतलब क्या है कि संध्या काल में हम आ, ये जो संध्या वंदन क्रिया करते हैं ये होता है अब देखो संध्या वंदन में अब किसको वंदना कर रहे हैं संध्या वंदन में देवता को वंदना करते हैं कि संध्या काल को वंदना करते हैं ये प्रश्न होता है समस्या कि ध्यायेत ना? संध्या वंदनम संध्या वंदनम का अर्थ क्या है संध्याया वनम नमस्कार संध्या वंदनम ये होता है एक विशेष क्रिया में रूढ़ है संध्या में किसी को वंदन करेंगे किसी को प्रणाम करेंगे तो संध्यावंदन नहीं होगा जैसा संध्या में किसी को आपने ओ नमारायण नमस्कार बोला तो नमस्कार संध्या वंदन एक विशेष क्रिया में रूढ़ है वैदिक गतिविधि से जो विशेष क्रिया को करते हैं, है तो वैदिक दोनों प्रकार में जो करते हैं उसको संध्यावंदन कहा है ठीक है अब ये संध्या उपास या संध्या मनसाध्या एक कहा तो ये संध्या काल की ध्यान हो रहा है अथवा कोई देवता के ज्ञान हमारे ध्यान में तो देवता को हम जान करते जो भी गायत्री आदि करते है। गायत्री को करते या जो जो देवता है उनकी देवता करते कि यहां संध्या कहा संध्या मंडल का संध्या मतलब देखो ये संध्या एक देवता है संध्या काल नहीं है संध्या नाम की देवता है उस देवता को मनताध्याय कर उस देवता में संध्या काल में जो देवता है उस देवता को स्मरण करने के लिए आपको गायत्री आदि मंदिर के विधान किया गया है तो संध्या अपने आप में भी देवता हमारे यहाँ सब देवता है मां भी देवता, देवता पर भी देवता इसलिए इसलिए संध्या देवता को उपासना कर रहे हैं इसलिए संध्या वंदन है संध्या काल में उपासना कर ठीक है क्यों ऐसा क्योंकि संध्या काल ही संध्या देवता होती है संध्या काल में ही संध्या देवता की उपस्थिति होती है इसलिए उसको गापना होती है ऐसा दक्षिणायन है दक्षिणायन देवता है वो समय में ही हो वो देवता रहती है अन्यथा नहीं रहती है प्रकार संध्या उपासनी था मन संध्या देवता की उपासना ये संध्या में जो देवता उसकी उपासना ऐसे करते हैं ऐसे कर्मकांड में ऐसे माना जाता है तो वो भी मनसा साध्याय कहा मन से ध्यान करना चाहिए नित्य कर्म में है इसी देव अब ये जो कहा भाषिकार ने इसमें से आपको भाषिकार जो कहना चाहते है सारे अर्थ निकालना पड़े क्या कहा किसके लिए उन्होंने उदाहरण दिया क्रिया ही नामा इसके लिए उदाहरण दिया क्रिया में दो चीज बताई एक तो वस्तु स्वरूप निरपेक्ष है वही बताए और पुरुष चित्त व्यापार अधीन दो बताए इसमें ये देवताए गविर्गृहीदम मन साध्याय ये जो कहा मन से ध्यान करने के लिए कहा तब क्या है ये वस्तु स्वरूप निरपेक्ष है कि वस्तु स्वरूप सापेक्ष है ये देखना पड़ेगा ये वस्तु स्वरूप निरपेक्ष कि आप जिसको ध्यान कर रहे हैं सारे को ध्यान करके ध्यान करना ऐसा नहीं है वो क्या है देवदा क्या है कुछ जानना ऐसा नहीं वहां मनसाध्याय कहा तो मन से ध्यान करना पड़ेगा वो विधि कह रहा है बस मानना पड़ेगा आप इधर उधर नहीं सोच सकते करने के लिए बोला तो करना चला आपको तो सुविधा असुविधा से मतलब नहीं आप चाहे ना ना चाहे झुके इसी प्रकार से करने के लिए करना पड़ेगा और उसमें पुरुष व्यापार क्या है पुरुष व्यापार पुरुष कर रहा है पुरुष कर रहा है वो यदि हावी नहीं देना चाहते हैं कर्म नहीं करना चाहते हैं तो कर्म नहीं करें कर्म नहीं करने उसके अधीन में है लेकिन कर्म करने जाएगा तो जो बोला है वैसा करना पड़ेगा कर्म करना नहीं करना आपके अधीन है कर्म करते हुए मनमानी करना आपके अधीन नहीं है कर्म हो वसना हो कार्य कोई भी होगा उस अपने हिसाब से बदलेंगे नहीं होता जैसे अभी संध्या ना करे कोई बात नहीं संध्या नहीं करने से पाप लगेगा जो लगेगा लगेगा लेकिन संध्या करने के लिए बोलता है तो मनमानी जिस समय में हमको करना आया आ गया टाइम हो गया उस समय हमने कर लिया और जितना करना हो गया उतना कर लिया और जिस प्रकार मन में करने आया उस प्रकार कर लिया वो बिल्कुल पाप होता वो गलत होते उसको समझा ही नहीं मानी अब जब करने जाएंगे तो उसमें जो जो कहा गया उसी प्रकार ही करना है उसको अपने मनमानी बदल इधर उधर नहीं कर सकते तभी उसका फल होता है नहीं तो नहीं होता ये इसमें अंदर है अभी यहां पुरुष चित्त व्यापार अधीन कहने का मतलब ये जो मन का ध्यान कर रहे हैं वो पुरुष करेगा उसके चित्त करेगा और उसके व्यापार का अधीन होता है इस प्रकार वो करेगा सभी जाकर के उस प्राप्त हो रहा है अच्छा ध्यानम चिंतनम यद्यपि मानसम आगे कह रहे हैं ये ध्यान और चिंतन ये यद्यपि मानसम ये चिंतनम क्या है ध्यान का अर्थ कर रहे हैं स्वपदान देषि विदु विदु बोला ना अपने पद का अर्थ स्वयं करते ध्यान मतलब यहाँ आप और कोई योग का ध्यान प्रत्यय एकता अन्य ऐसे ध्यान की बात यहाँ सामान्य बात है धातु है धेय चिंतायाम धातु में लुट प्रत्यय करने से ध्यान शब्द बन जाए तो ध्या ऐसे अर्थ में यानी ध्यान करने के अर्थ में वो कारण मान करके ध्यान अर्थ तो यहां हो जाएगा उसका अर्थ क्या है चिंतन करना ध्यान करना मतलब चिंतन करना होता है कुछ चिंतन नहीं कर रहे हो तो ध्यान नहीं होता लोग बोलते हैं ध्यान में कोई चिंतन नहीं करना चाहिए गलत है समाधि में चिंतन नहीं करना चाहिए ध्यान में चिंतन होता है एक चिंतन जब रहता है तभी उसको ध्यान कहा जाता है वो चिंतन भी जब समाप्त होगा तब उसको नहीं कहा जाता मतलब वो शब्द का अर्थ लेकर के लोग प्रयोग नहीं करते समाधि और ध्यान में अंदर यही है समाधि में चिंतन नहीं होता है ध्यान में चिंतन होता है तभी दूसरे ध्यान करें। अच्छा उसके बाद वो क्या है ये यदि मानसिक क्रिया ये मानसम है मनसा और मन से होने वाला है मानस तथापि ऐसा मानस होने पर भी पुरुषेण कर्तुम अकर्तुम अन्यथा व करतुम शक्यम ये ध्यान को एक प्रकार से दूसरे प्रकार से अन्य प्रकार से करना है नहीं करना है कर सकता है आप वो आपके मन ने अधीन है मन से ध्यान करने के लिए बोला अब मन के अंदर क्या आप ध्यान कर रहे हैं किसको पता चलता है आप आम बंद करके बैठे हुए हैं गुमा रहे हैं वो गुमा रहे आपके अंदर क्या चल रहा है किसी पता चलता है क्या किसी को पता नहीं चलता है वो और चीज के बारे में आप सोच रहे यही चिंता चल रहा है किन्तु कुछ हो नहीं रहा है कुछ और हो रहा है तो वो स्वतंत्र होते हैं आप वो कर्तुम, अकर्तुम अन्यथा करतुम एक प्रकार से कर सकता है दूसरे प्रकार से कर सकता है या नहीं भी कर सकता है पुरुष तंत्रत्व, इसीलिए इसको पुरुष तंत्र कहा ठीक है ज्ञान की ये, ध्यान की ये स्थिति है ये ध्यान मतलब यहां उपासना के साथ जोड़ देना इसको अभी धीरे धीरे आपको ज्ञान में ये भेद को दिखाना चाह रहे हैं जो पहले बताइए ना वैलक्षण्य अब ये संक्षेप में बोल दिया अब उसका विस्तार चल रहा है कि ज्ञान क्रिया में विलक्षणता क्या है ज्ञान भी क्रिया होते हुए विलक्षण है किस प्रकार विलक्षण है इसको सिद्ध करने के लिए ये सब भूमिका बना रहे अभी ध्यान के बारे में हो गया ध्यान के बारे में सब जगह वेद में मंत्र में सब जगह आ गया अब आगे ज्ञान के बारे में बोलता है ज्ञान टू प्रमाण ज्ञान में टू लगा दिया टू लगाने पर यह ज्ञान ध्यान जैसा चिंतन जैसा है दिखता है किंतु ये प्रमाण जन्य होता है और वो वस्तु वस्तुतंत्र होता है और वस्तु वस्तुतंत्र और प्रमाण जन्य में प्रमाण जन्य में वस्तु वस्तुतंत्र होता है वस्तु वस्तुतंत्र और पुरुषतंत्र में अंदर है तो पुरुषतंत्र ध्यान चिंतन है वो क्रिया हुआ है और यहां ज्ञान तो प्रमाणजन्य है प्रमाणजन्य होगा और प्रमाणजन्य कैसे है प्रमाण जन्म वृत्ति को क्या मानना चाहिए आगे विस्तार करें ओम मदर्ण मिदर् पूर्ण मुदश्य पूर्णस्य पूर्णमायण पूर्ण मेंवशिष्य ओ शांति शांति शांति